श्री रामकृष्ण बचनामृत परिच्छेद संतावन सोलह अक्टूबर अठारह अछूतों की समस्या अस्पृश्य जाति की हरिनाम से शुद्धि भक्ति होने पर फिर जाति का विचार नहीं रहता श्री रामकृष्ण बड़ी मल्लिक से कह रहे हैं तुम तुलसीदास की वह बात कह, कहो तो बड़ी मल्लिक चातक की प्यास से छाती फटी जाती है गंगा यमुना सरयू आदि कितनी नदियाँ और तालाब हैं परंतु वह कोई भी जल नहीं पीता केवल स्वाति नक्षत्र की वर्षा के जल के लिए ही मुंह खोए खोले रहता है श्री रामकृष्ण अर्थात उनके चरण कमलों में भक्ति ही सार है शेष सम्मिथ्या मणिमल्लिक तुलसीदास की एक और बात स्पर्श मणि से लगते ही अष्ट धातु सोलह बन जाती है उसी प्रकार सभी जातियां चमार चाणाल तक हरि नाम लेने पर शुद्ध हो जाती है